shur talk ka sove din ram number 5 ira janam nambharambar samuji man चेत होरा जन्म न बारंबार समझी मन चेत हो जैसे कीट पतंग भये भय पशुप जल तरंग जल माहिर है कछा अंग उधा रे रहे सदा कबहुन पावे पावे सत्य नाम जाने बिना जन्म जन्म बड़ दो शीतल पासा ठारी दाव खेलो संहारि जीतो पकी सार आव जनी जयो हरी राम राम पुकार के लीनो नरक निवास मुंड गडाये रह जीव गर्व मही दसमास नाही जाने के ही पुण्य प्रगट भी मानुष्य दे मन बच कर्म सुभाव नाम सो सु करी नी लख चौरासी भरमी के पायो म नुषते हैं सो मिथ्या कस खोबते जूठी प्रीति सने बालक बुद्धिया कछु मन में नहीं जानी ले सहज सुभाव जहीयापन मनमानी अधर कलोले हो रहो ना का हो क मानो भली बुरीन चित धर बारा बुरसमन जून रूप अनुप मसी ऊपर मुख जाय अंग सुकन सुग धलगा शीस पगिया लटकाय अंध भय नहीं फटे गए हैं चार झटके पड़े पर तंग जो देखी बिरानी नार, नारोवन जो जोर झकोर नदी उर अंदरबाड़ी संतो हो हुशियार किो ना बाहु काड़ी गड़ी दे गजगिरी प्रेम की मुंडो दस धुबार वासाई के मिलन में तुम जन लृद भय पछिताए जब तीनों पन्ह रे पुरानी प्रीति बोल अ बोला गत प्यारी लचपच दुनिया हवे रहे केस भय सबसे तोलन बोलना आवे लुटी लिए जमु खेत तारों से सोना बरसा था चश्मों से चांदी बहती थी फूलों पर मोती बिखरे थे जर्रों की किस्मत चमकी थी कलियों के लप पर नगमे थे सांखों पर वज था तारी था खुशबू के खजाने लुटते थे और दुनिया बहकी बहकी थी ए दोस्त तुझे शायद वह दिन अब याद नहीं अब याद नहीं सूरज की नरम सुओं से कलियों के रूप निखरते हों सरसों की नाजक साखों पर सोने के फूल लचकते हों जब ऊदे ऊदे बादल से अमृत की धारें बहती थीं और हल्की हल्की खुनकी में दिल धीरे धीरे तपते थे ए दोस्त तुझे शायद वह दिन अब याद नहीं अब याद नहीं फूलों के सागर अपने थे सबनम की सहबा अपनी थी जर्रों के हीरे अपने थे तारों की माला अपनी थी दरिया की लहरें अपनी थीं, लहरों पर तरन्नम, लहरों का तरन्नम अपना था जरों से लेकर तारों तक यह सारी दुनिया अपनी थी ए दोस्त तुझे शायद वह दिन अब याद नहीं अब याद नहीं आदमी जीता है स्वप्नों में आदमी के जीवन का ताना बाना दो चीजों से बना है एक है स्मृति और एक है आशा स्मृति है अतीत की और आशा है भविष्य की और दोनों झूठ क्योंकि ना स्मृति का कोई अस्तित्व है और ना आशा का अस्तित्व है वर्तमान का अतीत वह जो जा चुका और अब नहीं है और भविष्य वह जो आया नहीं अभी नहीं है दोनों के मध्य में ये जो क्षण है वर्तमान का यही क्षण परमात्मा का द्वार है और आदमी इस क्षण से चूकता रहता या तो सोचता है अतीत की जो बीत गया अतीत के दुखों के लिए पछताता है सुखों के लिए फिर फिर तड़फता है और या सोचता है भविष्य की नई आशाएं नए सपने संजोता है नई कल्पनाएं अतीत और भविष्य इनमें आदमी डोलता और जीता है और ऐसे ही जीवन से चूकता चला जाता है जो वर्तमान में ठहर गया वही जीवन को उपलब्ध होता है आज के सूत्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कथा जीवन की व्यथा के सूत्र इन्हें ठीक से समझना हीरा जन्म न बारंबार समझ ही मन चेत हो धनी धर्मदास कह रहे हैं ये जो जीवन तुम्हें मिला है हीरे जैसा है और तुम कंकड़ों पत्थरों में गंवाए दे रहे हो हीरा जन्म न बारंबार और फिर मिलेगा या नहीं कुछ निश्चित नहीं जो अवसर खो जाता है बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ी मुश्किल से यह जीवन भी मिला है तुम्हें याद भी नहीं कि कितनी पीड़ाएं कितने संघर्षों कितनी लंबी यात्राओं के अनंत यात्राओं के बाद यह जीवन मिला है चार्ल्स डार्विन ने तो अभी भी कुछ वर्षों पहले पश्चिम को यह विचार दिया कि मनुष्य विकसित होता रहा है विकास का सिद्धांत दिया लेकिन पूर्व में विकास की दृष्टि बड़ी पुरानी बड़ी प्राचीन डार्विन ने तो जो विकास की दृष्टि दी बड़ी छिछली और उथली है उसमें केवल देह का हिसाब है कि आदमी की देह कैसे विकसित हुई है पूरब ने जो विकास की दृष्टि दी है वो बड़ी गहरी है आत्मा कैसे विकसित हुई मनुष्य का चैतन्य कैसे विकसित हुआ है वो जो चौरासी कोटियों की बात है वो काल्पनिक नहीं धीरे दीर धीरे रत्ती रत्ती लड़के हम आदमी हो पाए इंच इंच लड़के हम आदमी हो पाए लंबी थी यात्रा और धन्यभागी हो कि तुम कि आदमी हो पाए हो अब इसे ऐसे ही मत गंवा देना इसलिए कहते हीरा जन्म इस जगत में मनुष्य के जीवन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं और जिस बुरी तरह मनुष्य अपने बहुमूल्य क्षणों को गवाता है उसे देख के आश्चर्य होता है इतनी कठिनाई से पाई गई संपदा कीचड़ में गमा दी जाती है इस अवसर का यदि तुम उपयोग कर लो तो तुम्हारे जीवन में परम प्रकाश हो जाए इस हीरे को अगर तुम ठीक से दांव पर लगा दो तो परमात्मा तुम्हारा है छूके तो फिर पूरा चक्कर छूके तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब दोबारा न मालूम कब करीब करीब असंभव से होता है कि फिर दोबारा कब आदमी मनुष्य हो पाए, यह चैतन्य की घड़ी फिर कब आएगी और जब चैतन्य होने का क्षण इतनी आसानी से तुम गमा देते हो तो इसे कैसे पाओगे दोबारा कैसे खोजोगे कैसे तलाशोगे आदमी जिस तरह अपने जीवन का दुरुपयोग करते हो उसे देखकर ऐसे लगता है वे आदमी हो कैसे गए चमत्कार मालूम होता है कैसे पहुंच गए कैसे उन्होंने इतनी यात्रा पूरी कर ली लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है पाने के लिए तुम तड़फते हो किसी चीज और जब उसे पा लेते हो बस तभी तुम्हारा रस समाप्त हो जाता है जिंदगी के सामान्य हिसाब में भी यह देखने में आता है तुम धन पाना चाहते हो फिर धन पा लेते हो और फिर तुम्हारा रस धन में समाप्त हो जाता है मनस्विद कहते हैं चित्रकार को चित्र बनाते देखो जब वो चित्र बनाता है तो इतने श्रम से बनाता भूख भूल जाता प्यास भूल जाता सब भूल जाता धूप है कि गर्मी है कि सीत है उसे कुछ पता नहीं चलता वो अपने चित्र बनाने में तल्लीन है वो इतने रस विमुग्ध होकर बनाता है कि लगता है जब चित्र बन जाएगा तो नाचेगा लेकिन जब चित्र बन जाता है तो वो चित्र को सरका के रख देता है कोई नाच पैदा नहीं होता वो दूसरे चित्र में उत्सुक हो जाता है दूसरा चित्र बनाने में लग जाता है रविन्द्राथ ने छह हजार गीत लिखे जब वे एक गीत बनाते थे जब गीत बनता था उतरता था तो वे द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे ताकि कोई बाथा ना दे कभी दिन बीत जाता दो दिन बीत जाते तीन दिन बीत जाते भोजन भी ना लेते स्नान भी ना करते कब सोते कब उठते कुछ हिसाब ना रह जाता बिल्कुल दीवाने जैसी उनकी दशा हो जाती थी करीब करीब विक्षिप्त हो जाते थे और जब गीत पूरा हो जाता तो से सरका के रखते थे शायद ही अपना गीत दोबारा उन्होंने फिर पढ़ा हो लेकिन यह कथा सारे कलाकारों की है, सारे चित्रकारों सारे मूर्तिकारों की है। और यही कथा प्रत्येक मनुष्य की भी है मनुष्य होने के लिए हमने कितनी कठिनाई से यात्रा की है। कितने लड़े और जब मनुष्य हो गए तो बस बात ही सरका के रख दी अब तो लोग यही पूछते हैं कि समय नहीं कटता ताश कि फिल्म देखने चले जाएं, कि किसी से झगड़ें, कि गाली गलोच कर लें, किस तरह समय काटें, और इस समय को पाने के लिए तुमने कितनी लंबी यात्रा की थी कितना दांव पर लगाया था यह आदमी के मन का अनिवार्य अंग है कि जब वो पाने के लिए चलता है तब तो सब दांव पर लगा देता है लेकिन जब मिल जाता है तो बस तत्ण मिलते ही सारी उत्सुकता समाप्त हो जाती एक स्त्री के पीछे तुम दीवाने थे फिर उसे पा लिया और पाते से ही तुम्हारा सारा उत्साह छीण हो जाता एक मकान तुम बनाना चाहते थे कितना सोचते थे रात सोई नहीं सपने देखते थे धन इकट्ठा करते थे फिर मकान बन गए और बस फिर मकान भूल गए फिर उस मकान को तुम दोबारा देखते भी नहीं रहते भी हो उसमें तो तुम कुछ रस विमुग्ध नहीं हो तुम कुछ आनंदित नहीं हो ऐसा ही जीवन के संबंध में भी हुआ है और चित्र बना के न देखो तो चलेगा कविता लिख के फिर न गुनगुनाओ चलेगा मूर्ति बना के एक तरफ सरका दो कूड़े कचरे में डाल दो चलेगा क्योंकि यह सब छोटी बातें लेकिन जीवन बहुत बहुमूल्य है इसकी कोई कीमत नहीं यह बेस कीमती है अमूल्य है मूल्य के पार है मूल्यातीत है हीरा जन्म न बारंबार इसलिए धनी धर्मदास कहते हैं इस हीरे को जरा समझ लो खोदोगे फिर बहुत पछताओगे और कुछ चीजें ऐसी हैं कि टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ती फिर जोड़े नहीं जुड़ती फिर पूरी लंबी यात्रा करनी होती उतनी ही जितनी पाने के लिए की थी फिर वही पहाड़ फिर वही कंट का कीण मार्ग फिर वही चढ़ाइया फिर जब तक पहुंचोगे तब तक फिर भूल जाओगे कि पहले एक बार जीवन मिला था उसको मैं गमा चुका हूं अब न गाऊं तुम क्या सोचते हो तुम पहली बार मनुष्य हुए इस अनंत काल में तुम अनेक बार मनुष्य हुए होगे इतना लंबा समय बीता है कि तुम बहुत बार इस घड़ी पर आ गए हो और बहुत बार तुमने यह घड़ी गमा दी और गमा के पछताए भी हो मरते वक्त रोए भी हो खून टपका होगा तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर और तुमने निर्णय किया होगा अब दोबारा ऐसी भूलना होगी अगर फिर अवसर मिल जाए तो अब दोबारा ऐसी भूलना होगी लेकिन जब तक दुबारा अवसर मिलेगा तब तक इतना समय बीत जाता है कि तुम फिर भूल जाते उपनिषदों में याति की कथा है मुझे बहुत प्रिय है प्यारी कथा है कथा ही है ऐतिहासिक नहीं हो सकती लेकिन बड़ी मनोवैज्ञानिक है और पुराण इतिहास हैं भी नहीं पुराण मनोविज्ञान मनोविज्ञान की गहराई इतिहास से बहुत ज्यादा है इतिहास तो कूड़ा करकट बटोरता है इसलिए इतिहास में तुम्हें औरंगजेबों और अकबरों और शाहजहां और जहांगीरों की कहानियां मिलती तेमुर और नादरसाह इनकी कहानियां कूड़ा करकट इतिहास में बुद्धों का पता नहीं चलता इतिहास पर बुद्धों की लकीर बनती नहीं क्योंकि जब तक कोई उपद्रव ना करे तब तक इतिहास पे उसकी लकान लकी नहीं बनती तुम हत्या करो तो अखबार में नाम आता है तुम चोरी करो तो अखबार में नाम आता है तुम किसी की छाती में छुरा भोंक दो तस्वीर छपती तुम किसी गिरते आदमी को सड़क पर संभाल लो कोई खबर नहीं आती और तुम अपने घर में बैठ के ध्यान करो तब तो खबर आएगी ही कैसे और तुम प्रभु को स्मरण करो तो किसको पता चलेगा कौन जान पाएगा इतिहास अखबारों की कतरन पुराने अखबार इतिहास बन जाते हैं। पुराण इतिहास नहीं है पुराण मनोविज्ञान है ऐसा हुआ है ऐसा नहीं ऐसा होता है सदा ऐसी ययाति की कथा है ययाति मरने के करीब आया बड़ा सम्राट था उसके सौ बेटे थे अनेक रानियां थी सौ वर्ष जिया पूरी उम्र लेकर मर रहा था लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक दी और मौत ने कहा यायाती तैयार हो जाओ भले दिनों की कहानी अब तो मौत दस्तक भी नहीं देती तैयारी का अवसर भी नहीं देती मौत ने कहा यायाती तैयार हो जाओ मैं आ गई यती चौंका तुम भी चौंको अगर मौत आके एक दरवाजे पर दस्तक दे इसलिए मैं कहता हूं यह मनोवैज्ञानिक याति चौंका ययाति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करो मैं तो जीवन गंवाता रहा सौ वर्ष ऐसे ही बीत गए पता ना चला मैंने तो व्यर्थ में गवा दिए दिन नहीं नहीं मुझे ले मत जाओ एक अवसर मुझे और दो ये भूल दोबारा ना होगी करने योग कुछ कर लू किस मुंह से परमात्मा के सामने खड़ा होऊंगा क्या जवाब दूंगा पुरानी कहानी है मौत को दया आ गई मौत ने कहा ठीक लेकिन किसी को मुझे ले जाना ही होगा तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो सौ बेटे थे याति ने अपने बेटों की तरफ देखा ययाती सौ साल का था उसका कोई बेटा अस्सी साल का था कोई सत्तर साल का था वो भी बूढ़े होने के करीब थे लेकिन अस्सी साल का बेटा भी नीचे नजर कर लिया सबसे छोटा बेटा उठ के खड़ा हो गया वह अभी जवान ही था अभी सत्रह अठारह का होगा उसने मौत से कहा मुझे ले चलो मौत को उस पर और दया आई मौत ने कहा कि तेरे और बड़े भाई हैं वो कोई राजी नहीं होते तू क्यों जाता है अपने बड़े भाइयों से क्यों नहीं पूछता तुम राजी क्यों नहीं होते उसने पूछा अपने बड़े भाइयों से कि आप जाने को राजी क्यों नहीं पिता के लिए जीवन नहीं दे सकते बड़े भाइयों ने कहा कि जब पिता सौ साल का हो के जाने को राजी नहीं तो हम तो अभी केवल अस्सी साल के हैं कि सत्तर साल के अभी तो हमें जीने को और दिन पड़े और जिस तरह पिता नहीं कर पाया जो करना था हम भी कहां कर पाए पिता को तो सौ वर्ष मिले थे नहीं कर पाया हमें हमें तो अभी 80 वर्ष ही हुए हैं अभी 20 वर्ष और कायम है अभी हम कुछ कर लेंगे फिर भी जवान बेटा तैयार था उसने कहा मुझे ले चले मौत ने पूछा कि तू मुझे पागल मालूम होता तू तो अभी जवान है अभी तूने कुछ भी नहीं देखा उसने कहा जब 100 वर्ष में मेरे पिता कुछ ना देख पाए तो मैं भी क्या देख पाऊंगा अस्सी वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए सत्तर वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए तो मैं भी क्या देख पाऊंगा मेरे निन्यानबे भाई कुछ नहीं देख पाए मेरे पिता कुछ नहीं देख पाए पिता सौ वर्ष में भी मांग कर रहे हैं कि जीवन और चाहिए इतना ही पर्याप्त है मुझे दिखाने को कि यहां दिन सोए सोए बीत जाते तो मुझे ले ही चलो मेरा जीवन इतने भी काम आ जाए मेरे पिता के काम आ जाए तो भी सार्थक उपयोग हुआ मैं निरर्थक नहीं गवाना चाहता यह कम से कम कुछ सार्थक उपयोग है कि मैंने पिता के काम आ गया इतना तो सांवना रहेगी संतोष रहेगा सौ वर्ष बीत गए फिर मौत आई और वही की वही बात थी आती फिर रोने लगा उसने कहा कि क्षमा करो मैं तो सोचा है कि अब सौ वर्ष पड़े अभी क्या जल्दी है जी लेंगे फिर मैं पुराने ही धंधों में लग गया अभी तो सौ वर्ष थे बहुत लंबा समय था वे भी गुजर गए कब गुजर गए पता ना चला कैसे गुजर गए पता ना चला मुझे क्षमा करो एक अवसर और और कहते हैं कहानी बार बार अवसर देती ऐसा एक हजार साल यह आती जिया और जब हजारवी साल में मरा तब भी रोता हुआ ही मरा तुम भी मरते क्षण में जब मौत तुम्हारे द्वार पाके खड़ी हो जाएगी रोओगे कि मैं कुछ कर न पाया राम का स्मरण न कर पाया कोई पुण्य का अनुभव न कर पाया कोई ध्यान का झरोखा न खोल पाया समाधि की मुझे गंध न मिली मैंने जाना ही नहीं कि मैं कौन था मैंने जाना ही नहीं कि अस्तित्व क्या था मेरा कोई तारतम्य न बैठा अस्तित्व से मेरा कोई मेल न हुआ मेरा कोई मिलन न हुआ परमात्मा से मुझे छोड़ो मगर जितनी आसानी से यती की कहानी में मौत छोड़ देती वैसा नहीं होता वह तो कहानी है प्रतीक मौत तो ले जाएगी और दोबारा अवसर कब मिलेगा याति तो भूल जाता था हर अवसर के बाद दोबारा अवसर तुम्हें मिलेगा इस बीच न मालूम कितने कल्प बीत गए होंगे न मालूम कितना समय बह गया होगा न मालूम गंगा का कितना पानी बह जाएगा गंगा बचेगी कि नहीं दोबारा जब तुम आओगे तब तक स्वभावतः तुम फिर भूल गए होगे तुम्हें एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में नहीं रह जाती तुम फिर शुरू कर देते हो शायद इस बार जैसा गमा रहे हो वैसा पहले भी गमाया, आगे भी गमाओगे जागना हो तो अभी जागो कल पर मत टालो टालने में ही आदमी भूला है भटका है स्थगित किया कि तुमने टाला टाला कि तुम चूके कल का कोई भरोसा है कल कभी आया है कल कभी आता है कल उसका नाम है जो कभी नहीं आता हीरा जन्म न बार समझ मन चेत हो तो धनी धर्मदास कहते हैं समझ लो ठीक से कि ये हीरे जैसा अवसर फिर फिर मिले न मिले और चेत जाओ जागृत हो जाओ चैतन्य को पैदा कर लो ये अवसर इसीलिए है कि चैतन्य पैदा हो सके अगर जीवन से ध्यान पैदा हो जाए तो जीवन सार्थक हो गए ध्यान मिला तो धन मिला ध्यान मिला तो तुम भी धनी हुए जैसे धनी धर्मदास जीवन एक सीढ़ी है ध्यान के मंदिर की सीढ़ी पर मत बैठ रहो, सीढ़ी का अपने में कोई अर्थ नहीं है सीढ़ी का प्रयोजन इतना ही है कि तुम मंदिर में पहुंच जाओ द्वार को मत जकड़ के बैठ जाओ द्वार व्यर्थ है मंदिर में प्रवेश करो मंदिर का देवता भीतर विराजमान है जीवन को सीढ़ी बनाओ जीवन को मार्ग समझो जीवन मंजिल नहीं है जीवन गंतव्य नहीं है जीवन मिल गया तो सब मिल गया ऐसा मत समझो जीवन का उतना ही मूल्य होगा जितना तुम इसमें पैदा कर लोगे जीवन केवल एक संभावना है जीवन एक तरह का धन है ऐसा समझो मैंने सुना है एक कृपण आदमी था उसके पास सोने की ईंटें थी वे उसने अपनी तिजोरी में रख छोड़ी थी भूखा प्यासा रूखा सूखा खाता था बस रोज तिजोरी खोल के अपनी सोने की ईंटों को देख लेता था उसका बेटा जवान हुआ उसने देखा यह भी क्या पागलपन है हमें खाने को नहीं पीने को नहीं ओढ़ने को ठीक वस्त्र नहीं घर द्वार ढंका नहीं और हमारे पास इतना धन है और बाप को इतना करता है कि तिजोरी खोल के जैसे लोग मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते ऐसे सोने की ईट का दर्शन कर लेता प्रसन्न होकर फिर तिजोड़ी बंद कर देता ये जो सोने की ईंटें हैं इनका मूल्य केवल संभावना में है पोटेंशियल है अगर इनका उपयोग करो तो ही मूल्य अगर उपयोग ना करो तो सोने की ईंटें रखी तुमने तिजोरी में कि पत्थर की ईंटें रखी क्या फर्क पड़ता है बेटे, बेटे ने खुशियारी की उसने पीतल की ईंटें बनवाईं सोने का पालिश चढ़वाया और तिजोड़ी में बदल दी बाप वही करता रहा रोज खोले तिजोड़ी अब तो पीतल की ईटें थी नमस्कार कर ले बड़ा प्रसन्न हो जाए बाप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा धन तभी पता चलता है कि धन है जब तुम उसका उपयोग करो अन्यथा निर्धन और धनी में क्या फर्क है तुम अगर करोड़ रुपए भी अपनी जमीन में गड़ा के बैठे हो और भीख मांग रहे हो तो तुम में उस भीखमंगे में क्या फर्क है जिसके पास एक पैसा नहीं धन का मूल्य उपयोग में है धन का मूल्य धन में नहीं है उपयोग में है उसके विनिमय में, में एक्सचेंज में धन जितना चले उतना उपयोगी हो जाता है जितना तुम उसका रूपांतरण करो उतनी ही उपयोगिता बढ़ती जाती इसलिए कंजूस के पास धन होता ही नहीं क्योंकि धन गति में इसलिए तो अंग्रेजी में धन के लिए जो शब्द है वो करेंसी है करेंसी का मतलब जो चलता रहे बहता रहे बहाव जैसे नदी की धारा बहती चलने में अगर अमेरिका बहुत धनी है तो उसका कुल कारण इतना है कि अमेरिका एकमात्र देश है जो धन का करेंसी होने का अर्थ समझता है चलता रहे बहता रहे अगर ये हमारा देश गरीब है तो उसका कारण यही है कि हम धन को पकड़ना जानते हैं और पकड़ते ही धन व्यर्थ हो जाता है फिर सोने की ईंट में और पीतल की ईंट में कोई फर्क नहीं होता बचाओ कि धन मर गया तुमने गर्दन घोट थी फैलाओ उपयोग कर लो जितना उपयोग कर लेते हो उतना उसका अर्थ है और यही जीवन धन के संबंध में भी सच है जीवन को पकड़ के मत बैठे रहो कंजूस बन के मत बैठे रहो इसका उपयोग करो फिर उपयोग जितना विराट करना चाहो कर सकते हो इससे चाहो तो कचरा खरीद सकते हो उतना मूल्य होगा तुम्हारे जीवन का इससे चाहो तो परमात्मा खरीद सकते हो उतना मूल्य होगा तुम्हारे जीवन का जीवन तो कोरी किताब है तुम उस पर जो लुखोगे वही मूल्य हो जाएगा गालियां लिख सकते हो गीत लिख सकते हो सब तुम पर निर्भर है लोग मुझसे आकर पूछते हैं जीवन का अर्थ क्या मैं उनसे कहता हूं जीवन का अपने में कोई अर्थ नहीं होता अर्थ डालना होता जीवन कुछ ऐसा थोड़ी कि रेडीमेड अर्थ के गए बाजार से खरीद लाए, जीवन में अर्थ डालना होता है इसलिए बुद्ध के जीवन में कुछ अर्थ होता है कृष्ण के जीवन में क्राइस्ट के जीवन में कुछ अर्थ होता है तैमूर लंग के जीवन में क्या अर्थ होगा नादिर शाह के जीवन में क्या अर्थ होगा खून खराबा है अर्थ कहां मारकाट है अर्थ कहां आपाधापी है अर्थ कहां अर्थ होता नहीं जीवन में रखा रखाया नहीं है कि तुम गए और दरवाजा खोला और अर्थ मिल गया अर्थ निर्मित करना होता है अर्थ का सृजन करना होता है अर्थ के लिए प्रयास करना होता है प्रार्थना करनी होती है प्रतीक्षा करनी होती है हर आदमी अपने जीवन को अर्थ देता है अगर तुम्हारे जीवन में अर्थ ना हो तो एक बात ख्याल में ले लेना तुमने अर्थ दिया नहीं अगर तुम्हारी किताब कोरी हो तो उसका अर्थ तुमने गीत लिखा नहीं अगर तुम एक अनगढ़ पत्थर लिए बैठे हो तो कैसे अर्थ होगा माइकल माइकलेंजिलो एक रास्ते से गुजरता था और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा देखा अनगढ़ राह के किनारे उसने दुकानदार से पूछा कि और सब पत्थर संभाल के रखे गए हैं भीतर रखे गए ये पत्थर बाहर क्यों डला उसने कहा यह पत्थर बेकार इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं आपकी इसमें उत्सुकता है माइकल माइकलोन जिन्होंने कहा मेरी उत्सुकता उस उसने कहा आप इसको मुफ्त ले जाएं ये टले यहां से तो जगह खाली हो बस इतनी काफी है कि ये टल जाए यहां से यहां दस वर्ष से यहां पड़ा है कोई खरीदार नहीं मिलता आप ले जाओ कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुंचवाने का काम भी मैं कर देता हूं दो वर्ष बाद माइकल एंजलो ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है तुम्हें दिखाना चाहूंगा वो तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था मूर्ति देख के तो दंग रह गया ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी मरियम जब जीसस को सूली से उतार रही है उसकी मूर्ति मरियम के हाथों में जीसस की लाश है इतनी जीवंत से भरोसा नहीं आया उसने कहा लेकिन ये पत्थर तुम कहां से लाए इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहां मिला माइकल हंसने लगा, इसने कहा पत्थर जो तुमने व्यर्थ समझ के दुकान के बाहर फेंक दिया था और मुझे, मुझे मुफ्त में दे दिया था इतना ही नहीं मेरे घर तक पहुंचवा दिया था वही पत्थर उस दुकानदार को तो भरोसे नहीं आया उसने कहा तो मजाक करते हो उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था दो पैसा देने को कोई तैयार नहीं था तुमने उस पत्थर को इतना महिमा इतना रूप इतना लावण्य दे दिया तुम्हें पता कैसे चला कि यह पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है माइकल माइकलें ने कहा आंखें चाहिए पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं। दो कौड़ी उनका मूल्य होता है मगर वो तुम्हारे ही कारण तुमने कभी तरासा नहीं तुमने कभी छैनी नहीं उठाई तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं तुमने कभी इसकी फिक्र न की कि मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है एक सुंदर मूर्ति बन सकती इसके भीतर छिपा हुआ क्राइस्ट प्रकट हो सकता है इसके भीतर छिपा हुआ बुद्ध प्रकट हो सकता है वस्तुतः माइकुलेंजलो के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया नहीं है मैं जब रास्ते से निकलता था इस पत्थर के भीतर पड़े हुए जीसस ने मुझे पुकारा कि माइकुलेंजलो मुझे मुक्त करो उनकी आवाज सुन ही मैं इस पत्थर को ले आया मैंने कुछ किया नहीं है सिर्फ जीसस के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए जीसस प्रकट हो गए प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है थोड़े से पत्थर छांटने थोड़ी छैनी उठानी उस छैनी उठाने का नाम ही साधना है और ध्यान रखना अगर तुम्हें अनगढ़ हीरा भी मिल जाए तो पहचान ना सकोगे जब पहली दफा कोहनूर जिसको मिला था वो पहचान ही नहीं था कि कोहनूर है उसने तो अपने बच्चों को खेलने को दे दिया था रंगीन पत्थर सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बहुमूल्य चीज है बच्चे खेलते रहे थे कई दिनों तक खेलते रहे थे आज कोहिनूर जगत का सबसे बड़ा हीरा है और तुम्हें पता है जिस आदमी को मिला था उससे अब बचन बजन कोहिनूर का घट के एक तिहाई रह गया इतना तरासा गया है वजन घट गया है कीमत बढ़ गई वजन रोज घटता गया और कीमत रोज बढ़ती गई जब कोई आदमी अपने भीतर के हीरे को तरासता है तो एक दिन वजन बिल्कुल समाप्त हो जाता है भारहीन हो जाता है और मूल ही मूल्य रह जाता है पंख लग जाते आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाती हीरा जन्म न बारम्बार समझ मन चेत हो जैसे कीट पतंग पसान भय पशु पक्षी जल तरंग जलमाई रहे कच्छा और मच्छी अंग उघारे रहे सदा कबू न पावे सुख सत्य नाम जाने बिना जन जन बड़ दुख कहते जरा देखो अपने चारों तरफ देखो कीट पतंगों को देखो मगर मच्छियों को देखो ये जीवन कि जो अलग अलग यौनियां हैं इनको गौर से देखो ये सब तुम्हारी यौनियां हैं इनसे तुम होकर आए हो इनसे बड़ी मुश्किल से तुम मुक्त हो सके हो बड़ी चेष्टा से बड़े श्रम से तुम किसी तरह इन काराग्रहों के बाहर आए हो तुम्हें मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा मिली है ऐसा ना हो कि बस सोच लो कि घर आ गया घर अभी आया नहीं अभी घर आ सकता है ये पहला मौका है मनुष्य होने के बाद घर आने का मौका है क्योंकि अब तुम चेत सकते हो चेत जाओ तो परमात्मा का पता चल जाए जितनी तुम्हारी चेतना ऊंची उठेगी उतनी ऊंचाइयों का तुम्हें पता चलेगा और मनुष्य की चेतना अंतिम सीमा तक उठ सकती है यही तो बुद्धों की कथा है यही तो नानक यही तो कबीर की यही तो मोहम्मद की तो मंसूर की, की यही तो कथा है उनकी जो जागे जो चेते जिन्होंने अपने जीवन को और बड़े जीवन को पाने के लिए समर्पित किया है आखिरत का खौफ गमे दीनवी के बाद एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है इसे याद करो और तुम बिल्कुल आखिरी किनारे पर आके खड़े हो जहां से छलांग लग सकती इसलिए हीरा जन्म कहा है है आखिरत का खौफ गमे दीनगी के बाद एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद वाइज यह बंदगी कहीं बेकार हो न जाए तू बंदगी पर नाज ना कर बंदगी के बाद लोग अहंकार में जिंदगी गवा रहे हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि धर्म में भी उस सुख हो जाते हैं मगर अहंकार पीछा नहीं छोड़ता तो अहंकार धर्म को भी नष्ट कर देता है तब लोग प्रार्थना की अकल से भर जाते साधना की अकल से भर जाते तू बंदगी पर नाच कर बंदगी के बाद अगर नाच किया अगर अकड़ आ गई अगर अस्मिता आ गई अहंकार आ गया तो बंदगी व्यर्थ हो गई मनुष्य को इतना चेतना है कि अहंकार के बाहर हो जाए तुम और बहुत सी चीजों के बाहर होते आए हो पत्थर में थे किसी दिन बाहर हुए पौधे हुए पौधे में थे किसी दिन जमे थे जड़ जमीन में मुक्त ना थे पशु हुए चलने की क्षमता आई अगर तुम जीवन को गौर से देखो तो जीवन के विकास की कथा स्वतंत्र की कथा है इसलिए तो हम परम अवस्था को मोक्ष कहते हैं अंतिम अवस्था को स्वतंत्रता कहते क्यों पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा को अगर गौर से देखोगे तो उसी यौनी को हम ऊंची योनी कहते हैं जो पिछली योनी से ज्यादा स्वतंत्र है चट्टान की स्वतंत्रता पौधों से कम है पौधे कम से कम हवा में नाच तो सकते चट्टान उतना भी नहीं कर सकती। पौधे कम से कम ऊपर की तरफ बढ़ तो सकते हैं चल नहीं सकते मगर आकाश की तरफ थोड़ी यात्रा तो कर सकते हैं चट्टान वह भी नहीं कर सकती। पौधे उदास होते हैं अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण और आनंदित होते हैं इसके भी वैज्ञानिक प्रमाण है चट्टान को उतनी भी सुविधा नहीं उतनी भी स्वतंत्रता नहीं चट्टान बड़ा काराग्रह एक कैद जंजीरें ही जंजीरें लेकिन पौधे की तकलीफ यह है कि उसके पैर जमीन में गड़े, वो चल नहीं सकता थोड़ा थोड़ा सरक सकता है कुछ पौधे तो थोड़ा थोड़ा सरकते अगर जल स्रोत खत्म हो जाए तो कुछ पौधे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लंबी यात्रा नहीं कर सकते मगर कुछ फीट सरक सकते हैं धीरे धीरे जिस तरफ जल स्रोत हो उस तरफ की जड़ें बड़ी हो जाती हैं जिस तरफ जल स्रोत ना हो उस तरफ की जड़ें सिकुड़ जाती हैं टूट जाती है। और धीरे धीरे पौधा सरक पाता है दलदल में पौधे थोड़ा सरक जाते हैं। क्योंकि जमीन पोली होती तरल होती मगर स्वतंत्रता ज्यादा नहीं है पशुओं की स्वतंत्रता ज्यादा है चल सकते अगर यहां जल नहीं मिलेगा तो दस मील दूर जाकर जल पी सकते अगर यहां भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं और भोजन की तलाश कर लेंगे स्वतंत्रता बढ़ गई मगर बहुत ज्यादा नहीं इसलिए तो बहुत से पशु पृथ्वी पर रहे और मर गए उनकी सिर्फ अब लाशें मिलती क्योंकि हालतें इतनी बदली कि वे पशु नई हालतों के लिए अपने को राजी न कर पाए हालतें रोज बदलती समझो कि अचानक सर्दी आ जाए तो पशु कोट नहीं बना सकता इतनी स्वतंत्रता उसकी नहीं वो मर जाएगा या बहुत धूप हो जाए तो वो एयर कंडीशनिंग पैदा नहीं कर सकता वो इतनी स्वतंत्रता उसकी नहीं वो बंधा है उसकी भी एक सीमा है थोड़ा बहुत हो तो इंसाम कर लेता है धूप हो जाए तो वृक्ष के नीचे बैठ जाता है जाके सर्दी हो जाए तो धूप में खड़ा हो जाता है आके बस सीमा है मनुष्य और आगे बढ़ा उसने बड़े अर्थों में स्वतंत्रता पैदा कर ली वो कई अर्थों में अपना मालिक हो गया है वो प्रकृति से बहुत अर्थों में मुक्त हो गया है निर्भर नहीं इसलिए मनुष्यों में तुम्हें ख्याल रखना जो जाति जितनी ज्यादा मुक्त होती उतनी विकासमान होती जो जाति अतीश से बहुत दबी होती और हो, परंपरावादी होती विकासमान नहीं होती क्योंकि उसकी स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाती अतीस से दबी हुई जातियां देर अबेर मर जाती बच नहीं सकती अतीस से दबे होने का अर्थ यह होता है कि उनके पास ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जो प्रश्न ही अब नहीं रहे और वो उन्हीं उत्तरों को पकड़े बैठे अब जैसे वर्षा नहीं होती तो हिंदू यज्ञ करता है अब ये उत्तरी फिजूल हो गया है अब वर्षा के बेहतर उपाय मगर तुम यज्ञ कर रहे हो उसमें लाखों करोड़ों रुपए जला रहे हो और मूर्ता का तो कोई अंत नहीं तुम्हारे मिनिस्टर्स भी वहां पहुंच जाते यज्ञों में आशीर्वाद लेने अगर ये देश मर रहा है सड़ रहा है तो उसका कुल कारण इतना है कि जो बातें हमें कभी की छोड़ देनी चाहिए थी उनको हम नहीं छोड़ पाते हम उनको पकड़े हमारी छोड़ने की स्वतंत्रता बड़ी कम है तुम जान के चकित होगे ऐसे उल्लेख हैं इतिहास में कि कोई जाति चावल ही खाती थी चावल खत्म हो गया तो वो मर गई मगर उसने गेहूं खाने के लिए राजी नहीं हुई बड़े सिद्धांतवादी लोग रहे होंगे हम तो बस चावल ही खाएंगे हम गेहूं नहीं खा सकते कभी हमारे बाप दादों ने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हमारे बाप दादे जो करते रहे वही हम करेंगे हालांकि समय बदल गया स्थिति बदल गई ढंग बदल गए जीवन नए उत्तर मांगता है लेकिन तुम अपने बाप दादों में जड़े जमाए बैठे हो तुम्हारे बाप दादे यज्ञ करते थे जब पानी नहीं गिरता था आप ज्यादा बेहतर उपाय हैं पीपर का छिड़काव कर दो बादलों में पानी गिरेगा थोड़ा बर्फ का छिड़काव कर दो बादलों में वह पानी गिरेगा रूस में पानी गिराया जा रहा है रेगिस्तान लह बगीचे हो गए और हिंदुस्तान में लह बगीचे धीर धीरे धीरे रेगिस्तान होते जा रहे हैं और तुम यज्ञ कर रहे हो करोड़ों रुपए यज्ञ में जलाते हो मजा यह है कि वर्षा होकर और गेहूं तो पैदा नहीं होते जो तुम्हारे पास थे वो यज्ञ में जल जाते वर्षा हो के या यज्ञ से गऊ का दूध तो नहीं बढ़ता लेकिन गऊ के पास जो दूध था घी था वो भी यज्ञ में चला जाता है मुड़ता है जितनी मुड़ता होती उतनी परतनता होती मेरे एक मित्र संस्कृत के बड़े विद्वान हैं एक प्रोफेसर हैं किसी विश्वविद्यालय में है, पंडित हैं ब्राह्मण हैं और बड़े रूढ़ीवा वो कुछ शास्त्रों की खोज करते हुए तिब्बत गए तिब्बत रहना उनको मुश्किल हो गया क्योंकि तिब्बत में तुम पांच बजे ठंडे पानी से स्नान करोगे तो मरोगे मगर उनके बाप दादी सदा से करते रहे तो वो तो पांच बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ही अब उनको पता नहीं कि बाप दादी कभी तिब्बत गए नहीं हिंदुस्तान में जो नहीं करता है सुबह ठंडे पानी से स्नान वो पागल है और तिब्बत में जो करता है वो पागल है बस वो जल्दी ही भागा है। उनकी जो शोध करने गए थे वो पूरी नहीं कर सके क्योंकि पांच बजे तो नहा नहीं पड़ेगा और पांच बजे नहा लेते तो जिंदगी दिन भर के लिए मुर्दा हो जाते सब पर ठंडे हो जाते फिर म, मसाज करो मालिश करो गर्मी दो तब कहीं वो थोड़े बहुत गर्म होते तिब्बत के धर्मशास्त्र कहते हैं साल में एक बार जरूर नहाना चाहिए मगर मूर्ताएं कुछ अलग अलग नहीं है मेरे पास कुछ तिब्बती लामा आके एक बार रुके सारा घर बदबू से भर गया क्योंकि वो वर्ष में एक बार नहाने का विश्वास रखते तिब्बत में बिल्कुल ठीक है वहां धूल भी नहीं जमती पसीना भी नहीं पैदा होता भारत में भी आ गए हैं वो मगर वह अपने लबा दे पहने हुए हैं तिब्बती लबा यहां आग जल रही चारों तरफ वो तिब्बती लबादे पहने हुए हैं उनके भीतर पसीना ही पसीना इकट्ठा हो रहा है और नहाने का उन्हें ख्याल ही नहीं है मैंने उनसे कहा कि भाई या तो तुम रहो इस घर में या मैं रहू दोनों साथ नहीं रह सकते या तो मैं चला वो कहने लगे क्यों हम तो आपके ही सत्संग के लिए आए मैंने कहा सत्संग ये बहुत महंगा पड़ रहा है ये इतनी बदबू में नहीं सह सकता तुम नहाओ उनका नहाओ लेकिन हमारे सास कहते हैं कि साल में एक दफा जरूर नहाना चाहिए तो हमें एक दफा नहाते उनका यहां तुम्हें दिन में दो बार नहाना पड़ेगा मगर उनको भी अखरता है ठंडे मुल्कों में जैसे रूस में साइबेरिया में शराब पीनी जीवन का अनिवार्य हंग है जैसा पानी पीना लेकिन तुम अगर वहां जाओगे और अपना सिद्धांत लगाओगे कि शराब मैं नहीं पी सकता तो तुम मुश्किल में पड़ोगे स्वतंत्रता का अर्थ होता है चैतन्य बोध समझ मनुष्य सर्वाधिक स्वतंत्र है लेकिन मनुष्यों में कुछ जातियों ने ज्यादा स्वतंत्रता अनुभव की है बजाय और जातियों के जिन जातियों ने ज्यादा स्वतंत्रता अनुभव की है वो विकास के शिखर पर चढ़ गई इस देश के तो सैकड़ों वर्ष ऐसे गमाए कि हम समुद्र यात्रा पर नहीं जा सकते थे क्योंकि समुद्र यात्रा का उल्लेख शास्त्रों में नहीं समुद्र यात्रा पर जो गया वो मलिच्छ हो गया स्वाभाविक था कि जो समुद्र यात्रा कर सकते थे वो हमारे मालिक हो गए होना ही था मनुष्य सर्वाधिक स्वतंत्र है और मनुष्य और भी स्वतंत्र हो जाता है अगर उसमें समझ हो अगर वो समझ पूर्वक जिए रूढ़ी से ना जिए रूढ़ी से जीने वाला मनुष्य ठीक अर्थों में मनुष्य नहीं उसमें कुछ कमी उसमें कुछ पशुता शेष है परंपरावादी में थोड़ी पशुता शेष रहती इसलिए ठीक धार्मिक व्यक्ति परंपरावादी नहीं हो सकता ठीक धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है बगावती होता है वो अपनी समझ से जीता है शास्त्र से नहीं अगर समझ और शास्त्र में विरोध हो तो वो समझ के पीछे जाता है शास्त्र के पीछे नहीं परंपरावादी समझ को एक तरफ रख देता है शास्त्र के पीछे जाता है मेरी देशना यही है कि तुम अपनी समझ से जियो तुम्हारा शास्त्र हो सकता है दस हजार साल पहले लिखा गया था जब लिखा गया था तो परिस्थितियां बहुत भिन्न थी लोग बहुत भिन्न थे मान्यताएं बहुत भिन्न थी दस हजार साल में आदमी बहुत यात्रा कराया अब तुम्हारे पास दस हजार साल की समझ संग्रहित हो गई तुम शास्त्र से ज्यादा समझदार हो अगर तुम उपयोग करना अपनी समझ का सीख लो तब शास्त्र में देख देख के लौट के जाने की कोई जरूरत नहीं शास्त्र को दस हजार साल में कोई अनुभव नहीं हुआ वहीं के वहीं पड़ा शास्त्र कोई अनुभव कर भी नहीं सकता जड़ लेकिन 10,000 साल में आदमी की चेतना विकसित होती रही अनुभव करती रही अनुभव का अंबार बढ़ता चला गया है धनी धर्मदास कहते हैं यह अवसर अवसर है अंत नहीं और अभी परम स्वतंत्रता घटनी एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद है आकिरत का खौफ गमे दीनगी के बाद एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद वायस या बंदगी कहीं बेकार हो न जाए तो बंदगी पर नाज ना कर बंदगी के बाद पिन्हा हजार गम है मसरत की ओट में आंसू कहीं तड़प के न निकले हंसी के बाद इंसान को है जरूरत अमनो अमा मगर पैगामे अमन दीजे ना इंसा कसी के बाद क्या उनसे रहबरी की तवक् रखे कोई जो आ सके न राह पे बे रहरवी के बाद बहुत भटकने का एक ही अर्थ है कि भटक भटक के कोई सीखे समझे जीवन के कड़वे अनुभव से सार निचोड़े भटकाओं का भी मूल्य है भटकने वाले ही पहुंचते इसलिए भटकाओं को मैं पाप नहीं कहता लेकिन भटकाओ तुम्हारी आदत ना हो जाए खूब भटक लिए हो कितने कितने जीवन के ढंग देख लिए कितने कितने रूप देख लिए कितने कितने वासना के प्रकार देख लिए कितनी शैलियों में जी लिए काफी भटक चुके हो अब समझ आनी चाहिए और समझ के दो सूत्र हैं एक कि यह जीवन अपना गंतव्य अपने आप में नहीं यह जीवन सीढ़ी है एक और बड़े जीवन के लिए और दूसरा कि स्वतंत्रता ही विकास की यात्रा है स्वतंत्रता ही विकास का आधार है और स्वतंत्रता ही मापदंड है विकास का तो अंतिम मुक्ति अंतिम स्वतंत्रता तो परमात्मा में मिल सकती परमात्मा होकर मिल सकती उसके पहले तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी कुछ ना कुछ सीमा रह जाएगी कुछ ना कुछ दीवालें घेरे रहेंगी आदमी उस जगह है जहां से चाहे तो सारी सीमाएं तोड़ सकता है एक छलांग में परमात्मा में लीन हो सकता है आदमी उस जगह है जहां गंगा पहुंच के होती सागर के किनारे बस एक कदम और कि सागर में उतर जाए लेकिन बहुत से लोग जीवन के अवसर को गंवा देते वे समझ लेते हैं बस जीवन मिल गया सब मिल गया कुछ धन कमा लें कुछ पद कमा लें कुछ प्रतिष्ठा कमा लें कुछ नाम छोड़ जाएं, लेकिन तब तुम्हारा चाक फिर घूम जाएगा फिर आबासा से यात्रा शुरू होगी हीरा जन्म न बारंबार समझ मन चेत हो सत्य नाम जाने बिना जन्म जन्म बड़ दुख एक परमात्मा को ही जानकर सुख का अनुभव शुरू होता है उसके जाने बिना सिर्फ दुख है दुख की परिभाषा समझ लेना दुख की परिभाषा का अर्थ होता है हमें अपने परम स्वभाव का पता नहीं इसलिए दुख है हम जो हैं हमें उसका पता नहीं इसलिए दुख है दुख आत्म अज्ञान है इसलिए हम जो भी करते हैं गलत हो जाता है हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ किस चीज का तालमेल बैठेगा इसलिए हम जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है हमें अपने स्वभाव का पता चल जाए हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ जाए फिर जो भी हम सो होगा ठीक होगा फिर गलत होता ही नहीं और जब गलत होता ही नहीं दुख कैसे होगा दुख गलती का फल है दुख गलती का परिणाम है सत्य नाम जाने बिना जन्म जन्म बड़ा दुख और बहुत दुख उठा लिया और यह अब घड़ी आ गई कि सत्य को जाना जा सकता है इसे चूक मत जाना शीतल पासा ढारी दाओ खेलो संहारी धर्मदास कहते हैं अब मौका मत चूको ये जुआ खेल ही लो ये जुआ है क्योंकि ये हिम्मत का काम है जुआरियों का काम है इस पे दां पर लगाना होगा और जुआ क्यों कहते हैं इसे मैं भी इसे जुआ कहता हूं धर्म जुआरी का काम है दुकानदारों का नहीं दुकानदार हमेशा इस फिक्र में रहता है कम दांव पर लगाना पड़े और ज्यादा लाभ हो वही दुकानदारी का अर्थ होता है लगाना कम पड़े लाभ ज्यादा हो जितना कम लगाना पड़े उतना अच्छा और जितना ज्यादा लाभ हो जाए उतना अच्छा हानि की संभावना कम से कम रहे यही दुकानदार की पूरी चित्त दशा है इसलिए जितना कम लगेगा उतनी कम हानि की संभावना है दो पैसे लगाए हैं और लाख मिल जाए यह उसकी चेष्टा है अगर खोएंगे तो दो पैसे खोएंगे कुछ खास नहीं खोएगा मिलेंगे तो काफी मिल जाने वाले दुकानदार का मन पूरे समय लाभ की भाषा में सोचता है हिसाब किताब और गणित जुआरी का एक और ढंग है वो सब लगा देता है वो कहता है सब इकट्ठा लगा दिया सब लगाने में खतरा है मिले तो सब मिल जाएगा और गया तो सब चला जाएगा खतरा यही है फिर मिलने का क्या पक्का है किसी को कभी मिला है इसका भी क्या पक्का पता बुद्ध को मिला कि नहीं मिला कौन जाने न मिला हो झूठी कहते हो मिल गया कैसे तुम भरोसा करो क्योंकि ये बात तो भीतरी है ये रस तो भीतरी है बुद्ध के पास भी कोई प्रमाण तो नहीं है कि हाथ पर रख के बता दे मान लो तो मान लो मगर मानना तो फिर जुआरी का ही काम है दुकानदार कहता प्रमाण क्या है आपको ईश्वर मिला मुझे दिखा दें आपको समाधि लगी प्रमाण क्या है आपको आत्मा का अनुभव हुआ प्रमाण क्या है प्रमाण चाहिए वस्तुगत प्रमाण चाहिए विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रमाण चाहिए कोई प्रमाण नहीं है प्रेम का कोई प्रमाण नहीं है प्रार्थना का कोई प्रमाण नहीं है समाधि का कोई प्रमाण नहीं है परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं प्रमाण छुद्र के होते हैं विराट के नहीं होते प्रमाण बाहर की बातों के होते हैं भीतर की बातों के नहीं होते भीतर की बातें तो भीतर तुम अपने जाओगे तो जानोगे ये तो बड़ी कठिन बात है बुद्ध होगे तब तुम जानोगे कि बुद्ध को जो मिला वो सच मिला था मगर इसके पहले तुम नहीं जान सकोगे फिर मिलने के बाद जाना तो जानने से सार क्या है सार तो तब था कि जब दांव पर लगाना था तब पक्का प्रमाण हो जाता कि हम मिलता है तो दांव लगाने में आसानी हो जाती फिर तुम दुकानदार होते तो भी दांव लगा देते जुआरी का मतलब है ज्ञात को अज्ञात के लिए दांव पर लगाना जो हाथ में है उसको उसके लिए दांव पर लगा देना जो हाथ में नहीं है। समझदार तो कहते हैं हाथ की आधी रोटी अच्छी हाथ में तो है पूरी रोटी दूर की उससे तो आधी हाथ की रोटी अच्छी जुआरी कहते हैं कि आधे से मन तो कभी भरेगा नहीं एक बार लगा देना चाहिए मिले तो पूरी मिले या पूरी जाए इधर पूरण या उधर पूरण किसी तरह पूर्ण हो जाए या तो बिल्कुल पूरे नंगे हो जाएंगे कुछ ना बचेगा या पूरे भर जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा जुआरी का मतलब होता है या तो सब या कुछ भी नहीं या तो शून्य या पूर्ण शीतल पांसा ढारी दांव खेलो संहारी धनी धर्मदास कहते हैं जुआ तो खेलना होगा संभाल के खेलना संभालने का मतलब यह होता है कि तैयारी से खेलना दांव लगाने के पहले दांव लगाने योग अपने को बना लेना दांव क्या लगाना है अपने को ही दांव पे लगाना है अपनी जरा कीमत बना लेना तभी तो दांव पे लगाने का कुछ मजा होगा सारी साधनाएं तुम्हें मूल्य देती कि एक दिन तुम अपने को दांव पे लगा सको एक दिन तुम परमात्मा को कह सको अब मैं आने को राजी हूं तुम्हारे चरणों में मुझे स्वीकार कर लो लेकिन स्वीकार होने के योग तो बनना होगा ना बिना स्वीकार होने के योग बने तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकेगा पात्रता तो चाहिए ना तुम उसके चरण के पास पहुंच सको इसकी पात्रता अर्जित करनी होगी इसलिए कहते हैं संभाल के शीतल पांसा ढारी और पांसा भी सील और संतोष का बना लो तो ही दांव में जीतोगे यह जुआ कोई साधारण जुआ नहीं है यह पांसा भी कोई साधारण पांसा नहीं है। सील और संतोष दो शब्दों का उपयोग किया संतोष का अर्थ होता है जो है उससे मैं तृप्त हूं जैसा है उससे वैसा ही तृप्त हूं इसमें मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं मकान बड़ा हो कि धन ज्यादा हो कि पत्नी और सुंदर हो कि पति और स्वस्थ हो कि बेटा और बुद्धिमान हो इस सब में मुझे ज्यादा रस नहीं जैसा है ठीक है क्योंकि इसमें रस हो तो ऊर्जा इसी में लग जाती या तो बड़ा मकान बना लो या बड़ी आत्मा बना लो या तो बहुत धन इकट्ठा कर लो या बहुत ध्यान कमा लो दोनों एक साथ नहीं हो सकेंगे तुम दोनों हाथ लड्डू नहीं कमा सकोगे क्योंकि वही ऊर्जा है चाहे धन कमाने में लग जाए चाहे ध्यान जमाने में लग जाए तो बाहर के तरफ संतोष ताकि सारी ऊर्जा भीतर की यात्रा पर लग जाए संतोष और सील सील का अर्थ होता है जीवन को ऐसे जियो कि जीवन एक कला हो एक प्रसाद हो लोग जीवन को ऐसे जी रहे हैं जिसमें ना कोई कला है ना कोई प्रसाद है ना कोई सौंदर्य बोध है लोग जीवन को बड़े आदिम ढंग से जी रहे हैं अविकसित असंस्कृत अपने जीवन को संस्कार दो अब तुम देखो संस्कार का क्या अर्थ होता है और जैसे ही संस्कार में अंतर पड़ना शुरू होता है चीजें बदलने लगती एक आदमी है जिसको फिल्मी संगीत ही संगीत मालूम होता है जो कि संगीत है ही नहीं सिर्फ सोरगुल है और बेहुदा सोरगुल है जिसके पास थोड़े भी संगीत पूर्ण कान है उसको लगेगा ये कौन उपद्रव कर रहा है ये क्या पागलपन हो रहा है हुड़दंग है जिसको तुम फिल्मी संगीत कहते हो और जिसके लिए लोग बैठ के बड़े दीवाने होकर सिर हिलाते इससे पता चलता है कि सिरों के भीतर कुछ भी नहीं भूस भरा है नहीं तो यह संगीत है और इनको अगर तुम शास्त्रीय संगीत में बिठा दो तो ये उधर देखते हैं कि यह हो क्या रहा मैंने सुन मुल्ला नसरुद्दीन एक शास्त्रीय संगीत सभा में गया एकदम सुनते ही रोने लगा आंख से आंसू झरझर रोने लगे पास के आदमी ने बैठा कि नसरुद्दीन तुम शास्त्रीय संगीत के इतने प्रेमी हो इसका हमें पता नहीं था उसने कहा कि प्रेमी बाहर में जाए शास्त्रीय संगीत मैं तो इस संगीतज को देख के रो रहा हूं उसने पूछा मतलब उसने कहा मतलब ये जो कर रहा है आ, ऐसे मेरा बकरा कर करके मर गया था ये मरेगा ये बच नहीं सकता इसका इलाज होना मुश्किल है मेरे बकरे का भी नहीं हो सका था एक परिष्कार चाहिए शास्त्रीय संगीत के लिए एक परिस्कार चाहिए मगर तुम समझते हो अगर शास्त्रीय संगीत को समझने की तुम में कला आ जाए तो तुम परमात्मा के ज्यादा निकट हो जाओगे ध्यान के ज्यादा निकट हो जाओगे तुम्हारे भीतर सील का जन्म होगा क्योंकि जो उतने स्वरपूर्ण संगीत को रसमुग्ध होकर सुनेगा वह स्वयं भी स्वरपूर्ण हो जाएगा हम वही हो जाते हैं जो हम अपने भीतर आत्मसात करते हैं। अब फिल्मी हुदंग को तुम संगीत समझ रहे हो तो स्वभावतः तुम्हारे भीतर भी वही हुदंग हो जाएगी शोरगुल को संगीत समझोगे तो तुम्हारे भीतर कामुकता जगेगी प्रार्थना नहीं जगेगी वासना उभार लेगी साधना नहीं इस देश में शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ था वो अंग था सील का वो संस्कार का अंग था तुम क्या देखते हो तुम क्या सुनते हो तुम क्या बोलते हो तुम क्या पढ़ते हो उस सब का परिणाम होने वाला है तुम्हारी उस उत्सुकताएं क्या है सुबह से उठ के तुम अखबार मांगते हो या कि कृष्ण के अद्भुत वचन भगवत गीता पर नजर डालते हो कि कुरान की प्यारी आयतें दोहराते हो कि अखबार मांगते हो अखबार मांगोगे तो दो कौड़ी की आत्मा हो जाएगी दो कौड़ी का अखबार है अखबार में पढ़ोगे क्या यही कि कहां चोरी हुई कि कहां डांका डाला गया कि कहां हत्या हुई कि कौन राजनेता बेईमान सिद्ध हो गया और कौन अभी सिद्ध होने को है आगे क्या इकट्ठा करोगे इसको लेके दिन भर का पाथे मिल गया अब तुम चले दिन भर और न केवल इतना कि तुमने ये कचरा सुबह से अपनी खोपड़ी में भर लिया अब दिन भर तुम दफ्तर में बाजार में दूसरों के दिमाग में यही कचरा डालोगे तुम आदमी की बातों सुनकर समझ सकते हो कि कौन सा अखबार पढ़ता होगा वो ही कचरा दोहराता है वो कुरान की आयत की बात और है जीसस के वचनों का सौंदर्य और है कि गीता के वचन के उपनिषद के सूत्र थोड़ा परिष्कार दो अपने को सील दो धीरे धीरे धीरे धीरे अपने को निखारो सृष्टि के लिए सुंदर के लिए थोड़े मूल्यों में ऊंचे चढ़ो लोग बिल्कुल भोंडे हो गए उनके कपड़े भोंडे हो गए उनका उठना बैठना भोंडा हो गया है उनके साज श्रृंगार भोंडे हो गए हैं सील हो गया है आज तय करना मुश्किल ही है कि कौन स्त्री वैश्या है और कौन स्त्री वैश्या नहीं सभी वैश्याओं जैसी हो गई सभी वैसी भोंडा श्रृंगार करके चल रही सभी बाजार में प्रदर्शन कर रही एक सील चाहिए क्यों क्योंकि इसी पात्रता से तुम परमात्मा के करीब पहुंचोगे दांव पर तो लगाओगे लेकिन दांव पर लगाने को तो कुछ होना चाहिए कुछ मूल्य तो पैदा करो कुछ अर्थ तो पैदा करो कुछ संगीत जन्मने दो कुछ छंद बंधने दो तुम्हारा जीवन कुछ सार्थक ताले सीतल पासा ढारी दांव खेलो संहारी जीतो पक्की सार आब जानी जय हो हारी जीत पक्के है होनी ही है तैयारी करके पूरे जाओ और समय मत गमाओ आव जान जय हो हारी अगर आयु ऐसे ही गमा दी तो फिर हार निश्चित है फिर हारी जाओगे कल पर मत टालो समय को मत गमाओ एक एक क्षण बहुमूल्य है क्योंकि कौन जाने कल हो ना हो दूसरा क्षण आए ना आए प्रत्येक क्षण को ऐसा जियो जैसे ये आखिरी क्षण प्रत्येक क्षण को ऐसे जियो कि जैसे अब दूसरा क्षण नहीं होगा हर रात जब सो तो आखिरी प्रार्थना करके सो सब तरफ से अपने को समेट लो समार लो इस तरह सो कि अगर आज की रात परमात्मा से साक्षात्कार हो और जिंदगी छूट जाए तो तुम उसकी आंखों में आंख डाल के देख सकोगे तुम्हें अपराधी की तरह आंख झुका के खड़ा नहीं हो जाना पड़ेगा और अगर कल फिर सुबह हो तो फिर सुबह को ऐसा मान के जियो धन्यवाद उसका फिर एक दिन और मिला थोड़ा और निखार लू ऐसा निखारते निखारते ऐसा धीरे धीरे पखारते पखारते तुम्हारे भीतर वह सौंदर्य पैदा हो जाता है अनगढ़ पत्थर मूर्ति बन जाता है तब चढ़ाने की योग्यता आ जाती है राम राम पुकारी के लीनो नरक निवास लेकिन लोग राम को पुकारने में भी भोंडे हो गए वो समझते हैं बस राम नाम की छदरिया ओढ़ ली कि हो गया और क्या करना है भीतर वही के वही सब कूड़ा करकट वही का वही उसी में बीच में राम राम भी दोहरा रहे हैं एक माला जपने लगे तुम देखते हो दुकानों पे लोग बैठ के माला जपते रहते देखते रहते ग्राहक तो नहीं आया मैं गांव में रहता था मेरे सामने ही एक मिठाई वाला था वो सुबह से माला जपता रहता वो बड़े भक्त भगत जी ही वो गांव में कहलाते थे वो एक झोली में हाथ में दिन भर भरी माला लिए रहते थे उनकी माला सरकती रहती थी मगर मैं उनकी भक्ति देख के बड़ा हैरान होता था कुत्ता आ गया वो अपने नौकर को इशारा करेगा बगा माला चल रही है राम राम चल रहा हाथ से इशारा करेगा हटा क्योंकि मिठाई की दुकान कुत्ता भीतर आ जाए तो माला वाला सब ग्राहक आ गया तो वो इशारा कर देगा आदमी को दाम तक की हाथ से इशारा कर देगा कितने और माला चल रही है और राम राम चल रहा है उसके ओठ निष्णात हो गए थे राम राम दौरान और छोटी मोटी बात पर उसका लोगों से झगड़ा हो जाता था तब वो गालियां देने में भी इतना ही कुशल था उस गांव में भगत जी से बड़ा गाली देने वाला नहीं था गालियां भी बड़ी छांट के देते थे राम राम भी जपते थे जिस मन में गालियां भरी उसमें राम राम का वास कैसे होगा तुम नरक में राम को पुकार रहे हो तुम जहर से भरे हुए पात्र में अमृत की आशा लगाए बैठे हो सुनो ये वचन कठोर है लेकिन समझना राम राम पुकार के लीनो नरक निवास कितने ही लोग राम राम पुकारते रहे नरक में पड़े नरक में निवास ले लिया राम पुकार पुकार के कठिन लगता है वचन लेकिन सच ऐसा ही है ये धोखा नहीं दिया जा सकता परमात्मा को तुम क्या पुकारते हो इससे परमात्मा नहीं मिलता तुम क्या हो इससे परमात्मा मिलता है तुम क्या कहते हो इसका कोई मूल्य नहीं तुम क्या हो तुम्हारी ध्वनि होनी चाहिए राम की तुम्हारी जीवनचर्या होनी चाहिए राम की तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जगत राम से भरा है फिर तुम जिससे मिलो उसके प्रति भी तुम्हारा वही सम्मान होना चाहिए जैसा राम के प्रति होता है जब सब में राम ही व्याप्त है तो बात बदल गई तुम राम से ही गिरे हो कैसे दुर्व्यवहार करोगे कैसे दुष्वचन बोलोगे कैसे कठोर होोगे कैसे गालियां बकोगे कैसे निंदा करोगे राम राम पुकार के लीनों नरक निवास मून गडाय रहे जीव गर्भ माही दस मास और बार बार गर्भ में पड़ना पड़ता है गर्भ यानी गंदगी मूत्र उसमें सिर को गड़ा के पड़े रहना पड़ता दस महीनों तक और फिर निकल के तुम फिर वही करने लगते हो जो तुमने पहले किया था कब बदलोगे कब जीवन को नई धुन दोगे हीरा जन्म न बारंबार समझ मनचेत हो नहीं जाने कोई पुण्य प्रगट वे मानुस देही मनुष्य की देह मिली और पुण्य का तुम्हें स्वाद ही नहीं तुमने जाना ही नहीं कि पुण्य क्या है पाप ही जाना बुराई ही जानी भलाई का तुम्हें कोई अनुभव नहीं तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं कुछ कुछ कभी कभी भला भी करते राह पर भिकमंगे को कभी कुछ दो पैसे भी दे देते और कभी मंदिर में दान भी करते और कभी व्रत उपवास भी करते लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि धनी धर्मदास ठीक कह रहे हैं तुमने पुण्य नहीं जाना राह पर तुम जब भिकारी को दो पैसे भी देते हो तब भी तुम्हें देने में आनंद नहीं तुम भिखारी को सम्मान से भी नहीं देते हो तुम भिखारी को राम मान के भी नहीं देते हो तुम्हारे देने के कारण कुछ और है हेतु कुछ और है देखते हो अगर भिखारी रास्ते पर अकेला मिल जाए और कोई ना हो रास्ते पर तो तुम नहीं देते बीच बाजार में भिखारी पकड़ लेता है इसलिए भिखारियों को बाजार में खड़े रहना पड़ता है। एकांत में तो तुम उनको दुत्कार देते हो कि चल आगे बढ़ भाग से भला चंगा शरीर तुझे क्या करना मांग के हजार उपदेश दे देते हो लेकिन भीड़ में बाजार में दुकानदार जहां सब देख रहे हैं जहां तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल एक भिखारी आकर तुम्हारा पैर पकड़ लेता वहां तुम्हें दो पैसे देने पड़ते तुम देते नहीं देने पड़ते हैं क्योंकि दो पैसे में ये प्रतिष्ठा मिल रही बाजार में कि आदमी बड़ा दानी है धार्मिक है भला आदमी है इसके लाभ है ये तुम सच पूछो तो धंधा ही कर रहे हो कुछ फर्क नहीं है इसमें लोग देख रहे हैं कि आदमी देने वाला है दयालु है ये दो पैसे की जगह तुम चार पैसे किसी की जेब से जल्दी काट लोगे क्योंकि लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करेंगे लोग तुम्हें भला समझेंगे तो भरोसा करेंगे ये तुमने दो पैसे दिए नहीं धंधे में लगाए ये इन्वेस्टमेंट है अकेले में तो तुम उसे हटाते हो भिकमंगे को ये तुमने भिकमंगी को दिए ही नहीं ये तुमने दुकान में ही लगाए ये दुकान का ही फैलाव है ये अच्छा विज्ञापन हुआ दो पैसे में धार्मिक दयालु पुण्यात्म होने का खबर पहुंच गई गांव में या अगर तुम कभी भिकारी को देते भी हो तो इस आशा में कि स्वर्ग मिलेगा मैंने सुना है एक आदमी मरा अकड़ से स्वर्ग में प्रवेश किया द्वारपाल ने पूछा कि भाई बड़े अकड़ से आ रहे हो मामला क्या है क्या पुण्य इत्यादि किए क्योंकि पुण्य इत्यादि करने वाले अकड़ से जाते उसने कहा कि तीन पैसे मैंने दान दिए खाते वही खोले गए तीन ही पैसे का मामला था कुल हेड क्लर्क ने सब देखा दाखा उसने अपने असिस्टेंट क्लर्क से पूछा कि भाई क्या करना तीन पैसे दिए जरूर ना लिखे उसके असिस्टेंट ने कहा इसको तीन पैसे के चार पैसे ब्याज सहित वापस कर दो भेजो नरक है ये नरक के योग्य तीन ही पैसे दिए और ऐसे अकड़ के आ रहा जैसे तीन लोग दे दिए हो हम दे ही क्या सकते हैं जो भी हम दे सकते हैं वो तीन ही पैसे का है ख्याल रखना कहानी को ऐसी मत समझ लेना कि तीन ही पैसे दिए तो क्या अकड़ना था कोई तीन लाख देता तीन लाख भी तीन ही पैसे परमात्मा के समक्ष तुम तीन लाख दो कि तीन करोड़ दो इससे क्या फर्क पड़ता है इस जगत की संपदा ही दो कौड़ी की है सारी संपदा दो कौड़ी की इसमें अकड़ लेकिन लोग सोचते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा वो भी धंधा है इस दुनिया में भी दुकान चलाते हैं वो उस दुनिया में भी दुकान चलाना चाहते पुण्य का तुम्हें पता ही नहीं पुण्य का क्या अर्थ होता है अकारण आनंद भाव से किया गया कृत्य प्रेम से किया गया कृत्य जिसके पीछे लेने की कोई आकांक्षा ही नहीं धन्यवाद की भी आकांक्षा नहीं कोई पानी में डूबता था तुम दौड़ के उसे निकाल लिए फिर खड़े होकर यह मत रहा देखना कि वह धन्यवाद दे कि कहे कि आपने मेरा जीवन बचाया आप मेरे जीवन दाता इतनी भी आकांक्षा रही तो पुण्य खो गया तू बंदगी पर नाचना कर बंदगी के बाद तुमने अपने आनंद से बचाया बात समाप्त हो गई तुमने किसी को अपने आनंद से दिया इसलिए जब तुम किसी को कुछ दो तो देने के बाद धन्यवाद भी देना कि तूने स्वीकार किया है तू इंकार भी कर सकता था देखते इस देश में एक परंपरा है दान के बाद दक्षिणा देने की वो बड़ी अद्भुत परंपरा है वो बड़ी प्यारी परंपरा है दक्षिणा का मतलब क्या होता है दक्षिणा का मतलब होता है तुमने हमारा दान स्वीकार किया इसका धन्यवाद जिसको दिया है वो धन्यवाद दे इसकी तो आकांक्षा है ही नहीं जिसने दिया है वह धन्यवाद दे कि तुमने स्वीकार कर लिया हमारे प्रेम को दो कौड़ी थी हमारे पास तुमने स्वीकार कर लिया इतने प्रेम से इतने आनंद से तुमने हमें धन्य भागी किया तुमने हमें पुण्य का थोड़ा स्वाद दिया पुण्य का कोई भविष्य फलाकांक्षा से संबंध नहीं पुण्य का तो स्वाद अभी मिल जाता है यहां मिल जाता है नहीं जाने कोई पुण्य प्रगट भे मानुष देही मनुष्य का जीवन मिला और पुण्य का पता ना चला तो सार क्या है जो तुम कर रहे हैं ये तो पशु भी कर लेते हैं पशु भी कर रहे हैं इसमें तुम्हें भेद क्या है तुम अपनी जिंदगी को कभी बैठ के जांचना तुम जो कर रहे हो इसमें और पशु के करने में भेद क्या है तुम रोटी रोजी कमा ले कमा लेते हो तुम सोचते हो पशु नहीं कर रहे हैं तुमसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं मजे से कर रहे हैं तुम बच्चे पैदा कर लेते हो तुम सोचते हो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो इस देश में ऐसी समझते हैं लोग बड़े अकड़ के कहते हैं कि मेरे 12 लड़के जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे अरे मच्छरों से पूछो हिसाब भी नहीं संख्या का खीरे मकोड़े कर रहे हैं तुम इसमें क्या कर ले रहे हो 12 बेटे कौन सा मामला है बड़ा और मुसीबत बढ़ा दी दुनिया की एक 12 उपद्रवी और पैदा कर दिए ये घिराव करेंगे हड़ताल करेंगे और झंझट खड़ी करेंगे लेकिन लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा कर दिए तो बड़ा काम कर दिया मकान बना लिया तो बड़ा काम कर दिया पशु पक्षी कितने प्यारे घोंसले बना रहे हैं उनके लायक पर्याप्त हैं तुम जरा सोचना क्रोध है काम है लोभ है मद मोह मत्सर सब पशुओं में फिर तुम में मनुष्य होने से बेत क्या है तो एक ही बात की बात कह रहे हैं धर्मदास कि पुण्य का स्वाद हो तो तुम मनुष्य हो तो मनुष्य होने में कुछ भेद पड़ा इसे ख्याल रखना अरस्तु ने कहा है आदमी का भेद यह है कि आदमी में बुद्धि विचार है हम ये नहीं कहते क्योंकि विचार तो पशुओं में भी थोड़ा कम होगा मात्रा कम होगी मगर विचार है तुम्हारा कुत्ता भी विचार करता है जब तुम आते हो तो पूछे लाता है तुम तो उसे मार भी दो तो भी पूछ हिलाता है बड़ा राजनीतिक है, होशियार है कूटनीति जानता है कि पूछ तो हिलाानी ही चाहिए और कभी कभी तुमने कुत्ते को देखा वो संदिग्ध भी होता है कभी कभी तो भोंकता भी और पूछ भी हिलाता है दुविधा में है कि मतलब करना क्या है इस वक्त ठीक करना क्या तो दोनों ही काम कर रहा है कि फिर जो ठीक होगा वो चलने देंगे जो ठीक नहीं होगा वो बंद कर लेंगे अजनबी आदमी आता तो भोंकता भी देखता मालिक की तरफ कि मालिक क्या कहता है पूंछ भी हिलाता है अगर मालिक प्रेम से बुलाता है अजनबी को हाथ हिलाता है भोंकना बंद कर देता पूंछ हिलाता रहता अगर मालिक हाथ नहीं जोड़ता नमस्कार नहीं करता पूछ बंद हो जाती भोंकना शुरू हो जाता कुत्ता भी सोच रहा है हिसाब लगा रहा है चमचागिरी कुत्तों से ही नेताओं ने और नेताओं के चमचों ने सीखी है कहां से सीखेंगे और पशु पक्षी भी हिसाब कर रहे हैं सोच रहे हैं और कभी कभी तो बड़ा लंबा हिसाब करते साइबेरिया में पक्षी रहते जब वहां सर्दी हो जाती तब वो हजारों मील की यात्रा करके उन्हीं तत्वों पर फिर आ जाते हैं जिनपे पिछले वर्ष आए थे उनके बाप दादे आते रहे और हजारों मील की यात्रा फिर पूरी करते हैं जब बर्फ पिघल जाती और बड़ा मजे का मामला है वो इतने फासले पर होते हैं कि उनको पता भी नहीं हो सकता बर्फ कब पिघलेगी और कभी कभी बर्फ एक महीने बाद पिघलती तो वो एक महीने बाद लौटते और कभी कभी बर्फ जल्दी जमने लगती तो वो जल्दी लौट आते हजारों मील दूर से वैज्ञानिक कहते उनके पास जानने का कोई संवेदनशील साधन है कोई भीतर करीब करीब जैसे रेडियो यंत्र जैसी उनके पास कोई सुविधा है कि वो जानते हिसाब से चलते हैं अब इतने बड़े आकाश में हजारों मील की यात्रा करनी दिशा का ख्याल रखना उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं हवाई जहाज के पायलट को हजारों यंत्र हैं उसके पास सुविधा के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं मगर कभी भूल चूक नहीं होती उन्हीं तटों पर लौट आते उन्हीं स्थानों पर वापस लौट जाते मछलियां हजारों मील की यात्रा करतीं, उन्हीं तटों पे आ जाती फिर लौट जाती अपनी जगह वापस लौट जाती पे प्रयोग किए गए बड़ी हैरानी हुई एक मछली की जाति है जो अंडा देने इंग्लैंड आती क्योंकि बाप दादों से वही चलता रहा परंपरावादी इसलिए तो रूढ़िवादी को आदमी नहीं मानता अब वो अंडे वहीं दे सकती कनाडा के पास रहने लगी है अब वहां का वातावरण अनुकूल पड़ा है उसे मगर सदियों से उसके मां बाप रहे थे प्राचीन रूप से वो इंग्लैंड के किनारे की मछली अब वहां नहीं रहती मगर अंडे तो बाप दादे वहीं देते रहे थे तो अब भी आती अंडा रखने के पहले कई दिनों पहले उसे यात्रा शुरू कर देनी पड़ती क्या अंडा रखने का वक्त आ गया और अंडे रख के वापिस चली जाती और तुम चकित हो गए जानके कि अंडे तो मार रख के चली जाती अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कनाडा की तरफ यात्रा शुरू कर देते उनको तो कोई बताने वाला भी नहीं था मां जा ही चुकी थी मगर वो कैसे चले कनाडा की तरफ इनको कौन कह रहा है इतनी बड़ी दुनिया में ये हिसाब कैसे चल रहा है नहीं अरस्तू का कहना ठीक नहीं कि मनुष्य की यह विशिष्टता है विचार करना विचार तो सारे जगत में छाया हुआ है मनुष्य की अगर कोई विशिष्टता होती है तो निर्विचार हो सकती विचार नहीं हो सकता ध्यान हो सकता है पुण्य हो सकता है पुण्य का भाव सिर्फ मनुष्य में नहीं जाने कोई पुण्य प्रगट भे मानुष देही मन वच कर्म स्वभाव नाम सो कर ले ही। कहते हैं मन से वचन से कर्म से स्वाभाविक हो जाओ यही पुण्य है सरल हो जाओ और फिर तुम्हारा प्रभु के नाम से अपने आप नेह बन जाएगा लख चौरासी भरमी के पायो मानुष दे सो मिथ्या कस खोबते झूठी प्रीति सने इतनी कठिनाइयों से पाई ये परम दे ये पुण्य दे और इसे व्यर्थ की बातों में खो रहे हो सो मिथ्या कस खोबते झूठी प्रीति स्नेह और व्यर्थ के प्रेम में लगे हो लोगों के प्रेम भी खूब अजीब है, है कोई कहता मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है कोई कहता आइसक्रीम से बहुत प्रेम है किसी को कपड़ों से बहुत प्रेम है अभी एक महिला आई उसके पति ने तो सन्यास लिया मैंने उससे पूछा कि तू क्यों बैठी जब पति सन्यास में जा रहे हैं उसने कहा बासे क्या झूठ बोलना मुझे साड़ियों से बहुत प्रेम अभी मेरा मन नहीं भरा कैसे कैसे प्रेम लोग लगा के बैठे प्रेम लगाना हो परमात्मा से लगाओ झूठी प्रीति स्नेह बालक बुद्धि अजान जीवन की पूरी कथा को बांटते हैं धर्मदास बालक बुद्धि अजान कछु मन में नहीं आने बचपन होता है अज्ञान के क्षण होते हैं सरलता के भी निर्दोषता के भी कुछ भी मन में विकार नहीं होते खेले सहज स्वभाव जही आपन मन माने सहजता से बच्चा जीता है अधर कलोले होई ही रहो ना काहू का मान ना कोई अहंकार है भली बुरी ना चित धरे बारे बरस समान और भले बुरे में भी कुछ भेद नहीं होता बच्चे को अभी द्वंद्व पैदा नहीं हुआ है और सबको समान देखता है अभी गरीब अमीर में भेद नहीं है अभी अपने पराये में भेद नहीं ये है यह पहली दशा है बचपन और यही अंतिम दशा होनी चाहिए तो मनुष्य ने अपने जीवन का वर्तुल पूरा कर लिया तो उसने हीरा जन्म व्यर्थ नहीं खोया चक्र पूरा हो गया जैसे पैदा हुए थे सरल चित स्वाभाविक सहज वैसे ही मरते वक्त पुनः हो जाओ बस यही धर्म है जीसस ने कहा है जब तक तुम छोटे बच्चों की भांति न हो जाओ मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे जोवन रूप अनूप मसी ऊपर मुख छाई फिर आती जवानी मसे भीग जाती मुछों की रेख निकलने लगती अंग सुगंध लगाए शीस पगिया लटकाई फिर आदमी अपने को संवारता सजाता अंध भयो सूझे नहीं और बच्चे के पास जो आंखें थी वो खो जाती वो निर्दोष सरलता विदा हो जाती अंध भयो सूझे नहीं फूट गई हैं चार और बाहर की दो फूटती है वो तो ठीक ही है भीतर की भी दो फूट जातीं चारों आंखें फूट जातीं झटके पड़े पतंग जो जैसे पतंगा हर दिए की लौ पे झपट पड़ता है देख ही बेरानी नार ऐसी हर स्त्री को देखकर जवान आदमी दीवाना होने लगता या स्त्री जवान आदमी को देख कर दीवानी होने लगती एक नशे की दुनिया शुरू होती एक मादकता की दुनिया शुरू होती एक शराब शरीर में मन में फैलने लगती जोवन जोर झकोर नदी और अंतर बाढ़ी संतो हो होशियार क्यों ना बाहू गाढ़ी धर्मदास कहते हैं यह मौका है होशियार होने का क्यों क्योंकि इस समय ऊर्जा का बड़ा प्रवाह है इस समय शक्ति जगी है यही शक्ति मोह बन सकती है यही शक्ति महत्वाकांक्षा बन सकती है यही शक्ति आसक्ति बन सकती है, यही शक्ति ध्यान बन सकती वितरागता बन सकती जवानी बड़ा अद्भुत क्षण है चाहो तो लगा दो संसार की व्यर्थ बातों में और भटक जाओ और चाहो तो परमात्मा की यात्रा पर निकल जाओ इस ऊर्जा पर सवार होकर बड़ी यात्रा हो सकती है जोवन जोर झकोर नदी और अंतर बाढ़ी यह जो उफान उठ रहा है यह जो प्रेम का तूफान उठ रहा है इसे अगर छुद्र पर बिखरा दिया तो व्यर्थ हो जा इसे अगर विराट पर लगा दिया अगर प्रेम ही करना हो तो परमात्मा को अगर प्रेसी ही खोजना हो तो परमात्मा में संतो हो क्यों ना बाहू गाढ़ी दे गजगिरी प्रेम की मुंदो दसों द्वार प्रेम का तूफान उठ रहा है दसों द्वार मुंदो सारी इंद्रियों के कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के दसों इंद्रियों के द्वार मुंदो ताकि ये प्रेम की ऊर्जा इकट्ठी होकर ऊपर उठने लगे फैले ना बिखरे ना यहां वहां ना पड़े रेगिस्तान में न खो जाए संसार के ये ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो इसकी बाढ़ भीतर बांध की तरह बढ़ने लगे तो ऊपर उठेगी तुमने देखा एक नदी पर बांध बांध देते हैं तो फिर गहराई बहुत बढ़ जाती जो नदी पहले आगे की तरफ भाग रही थी दसों दिशाओं में यहां वहां जा रही थी वो इकट्ठी हो जाती और नदी का जल ऊपर की तरफ उठने लगता है जल ऊपर की तरफ उठने लगता है यही परमात्मा से मिलने का उपाय है ऐसे ही तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा भी ऊपर की तरफ उठ सकती उर्ध्वगमन हो सकता है छेद रोक दो हम ऐसे हैं जैसे फूटी बाल्टी से कोई पानी भरता हो कुएं से भर तो जाता है हर बार मगर जब तक खींचते हैं ऊपर घाट तक आता है तब तक सब गिर जाता है छेद ही छेद हमारी सारी इंद्रियां छिद्र दे गजगीरी प्रेम की मुंदो दसों द्वार बा साईं के मिलन में तुम जनी लावो बार देरी मत करो उस साईं से मिलने का कोई अवसर मत खो सारा प्रेम उसी पे समर्पित कर दो वृद्ध भय पछताए जब तीनों पनहारे भई पुरानी प्रीति बोल अब लागत प्यारे लचपच दुनिया हुई रही केस भय सबसे बोलत बोलना न आ लूट लिए जमखेत नहीं तो पीछे पछताओगे और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत और जब जीवन की सारी ऊर्जा नष्ट हो गई और जीवन के सारे अवसर खो गए और जब तुम गिरने लगे कब्र में अपनी फिर पछताने से भी क्या होगा समय रहते जा वृद्ध भय पछताए बूढ़ा होकर हर आदमी पछताता है। सिर्फ वही नहीं पछताते जिन्होंने जीवन का सम्यक उपयोग कर लिया वे तो बड़े धन्य से भरे होते और जब भी कोई व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में धन्य भाव से भरा होता तब जानना उसने बाल धूप में नहीं पकाए नहीं तो सेस सबने धूप में ही पकाए जब कोई वृद्ध आंतरिक गरिमा से भरा होता है जीवन को जान लिया जी लिया पहचान लिया बुरा भला सब देख लिया समझ लिया सबसे गुजर के देख लिया कांटे और फूल सब अनुभव कर लिए सुख दुख रात दिन सीताप सब द्वंदों से गुजर चुका और इन द्वंदों से गुजर के धीरे धीरे एक बात साफ हो गई कि मैं केवल साक्षी हूं मैं केवल दृष्टा हूं मैं सिर्फ देखने वाला हूं ना मैं करता हूं ना भोगता हूं बस ऐसी घड़ी में वृद्धावस्था का जैसा सौंदर्य है वैसा किसी अवस्था का नहीं होता यह कारण नहीं है कि इस देश में हमने वृद्धों को बड़ी पूजा दी और सम्मान दिया उसका कारण यही था हमने ऐसे वृद्ध देखे हैं जो जवानी से ज्यादा बड़े सौंदर्य को उपलब्ध हुए थे हमने ऐसे वृद्ध जाने जिनका वार्धक्य मृत्यु का सूचक नहीं था परम जीवन का प्रतीक था नहीं तो वृद्ध को कोई कैसे सम्मान देगा वृद्ध तो मर रहा है सड़ रहा है गल रहा है वृद्ध से तो हम छुटकारा चाहते हैं। पूजा की बात कहां मौत की कोई पूजा करता है नहीं लेकिन हमने ऐसे वृद्ध देखे जो मर नहीं रहे थे जो मृत्यु के पार चले गए थे जो मरने के पहले अमृत का अनुभव कर लिए थे और तब एक सौंदर्य एक प्रसाद उतरता है उसके सामने बच्चे का निर्दोषपन सिर्फ अज्ञान है जवानी का सौंदर्य सिर्फ देह का है वृद्ध के पास आत्मा का सौंदर्य पैदा हो जाता है और सच वास्तविक निर्दोषता उत्पन्न होती बच्चे की निर्दोषता तो ऐसी जो आज नहीं कल खोएगी ही अज्ञानवश है वृद्ध की निर्दोषता ज्ञान के आधार पर खड़ी होती फिर खो नहीं सकती बच्चे ने कमाई नहीं है सरलता जन्म से मिली जल्दी ही समाप्त हो जाएगी बच्चे को भटकना ही होगा बच्चे को अपनी निर्दोषता छोड़नी ही होगी उसके बचाने का कोई उपाय नहीं वृद्ध पुनः लौट आया अपने बचपन में दूसरा जन्म हुआ वृद्ध द्विज हुआ और जब कोई वृद्ध द्विज हो जाता है दोबारा जन्म ले लेता तभी ब्राह्मण सब सूद्र की तरह पैदा होते और सभी को ब्राह्मण की तरह मरना चाहिए कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता हो ही नहीं सकता दस महीनों की याद करो मूड़ गढ़ाए रहे जीव गर्भ माही दस मास शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी देह को ही समझता है यह मैं हूं जिसे अपने चैतन्य का कोई पता नहीं जिसे अभी शुद्धि नहीं आई है जो अभी जागा नहीं ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने जागा देखा पहचाना और पाया कि मैं ब्रह्म ब्रह्मू अहम् ब्रह्मास्मि, सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर लोग शुद्ध की तरह ही मरते हैं कभी कभार कोई ब्राह्मण की तरह मरता है कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कबीर लेकिन हर एक का अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार है तुम चाहो तो यह तुम्हारी मालकियत है तुम चाहो तो यह तुम्हारा स्वरूप में ही निर्धारित स्वरूप से ही निर्धारित अधिकार है इसको कोई छीन नहीं सकता लेकिन फिर तुम्हें बुढ़ापे को वैसा ही बना लेना होगा जैसा बचपन था और बुढ़ापे को अगर बचपन जैसा बनाना हो तो जवानी में ही क्रांति करनी पड़ती बुढ़ापे के लिए बैठे मत रह जाना क्योंकि तब ऊर्जा खो जाएगी जिस ऊर्जा को तुमने संसार में लगाया वही तो ऊर्जा है तुम्हारे पास उसी से परमात्मा को खोज सकते थे उस ऊर्जा की तो नाव बनानी नरक जाने के लिए फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या वृद्ध भय पछता है और जब कुछ नहीं बचता सब ऊर्जा गई सब जीवन गया अवसर गया तो पछतावा हाथ लगता है जब तीनों पन हारे बचपन भी खो गया जवानी भी खो गई अब बुढ़ापा भी जा रहा है अब सिर्फ मौत बची अब सिर्फ अंधकार बचा पछतावा ना घेरेगा तो क्या होगा भाई पुरानी प्रीति बोल अब लागत प्यारे अब तो आदमी लौट लौट के पुराना सोचने लगता है बूढ़े हमेशा पीछे की सोचने लगते जवानी की याद करते बचपन की याद करते वे प्यारे दिन अब उनके पास कुछ भविष्य नहीं बचा अब थोती संपदा रह गई स्मृति की अब उसी को उलट पलट करते रहते जिस दिन से तुम पुराने की याद करने लोगों समझना कि बूढ़े होने लगे जिस दिन से तुम कहने लगो आह वे प्यारे दिन वे दिन जब दही दूध की नदियां बहती थी वे दिन जब घी ऐसा बिकता था और गेहूं ऐसा बिकता था वे दिन जब तुम पुराने दिनों की बात करने लगो रसपूर्ण ढंग से समझ लेना तुम बूढ़े हो गए जवान भविष्य की बातें करता बूढ़ा अतीत की बातें करता है बच्चा वर्तमान में जीता है अगर बुढ़ापे में तुम अतीत की बातें करो तो सांसारिक बूढ़े और अगर भविष्य की बातें करने लोगों की स्वर्ग मिलेगा क्योंकि मैंने इतना पुण्य किया मंदिर बनवाया धर्मशाला भी चलवा दी प्याऊ खुलवा दी तो तुम आध्यात्मिक किस्म के जवान मगर अभी तुम्हारा लोभ नहीं गया अभी तुम स्वर्ग में आशा कर रहे हो कि अप्सरा मिलेंगी और शराब के चश्मे मिलेंगे और वहां कोई मध्य निषेध थोड़ी है वहां तो अभी भी चश्मे बह रहे हैं शराब के मजे से पिएंगे और फिर यहां हमने इतना कम पी है और इतने कम बुरे काम किए और अच्छे काम किए इनका फल तो मिलना ही चाहिए बैठेंगे कल प्रक्षों के नीचे और मजा ही मजा करेंगे यह आध्यात्मिक किस्म का बूढ़ा मगर ये दोनों ही बातें गलत है वास्तविक जीवन की संपदा तब मिलती जब ब्रद्ध फिर बच्चा हो गया और वर्तमान में जीने लगा अब न कोई अतीत है ना कोई भविष्य अब ना कोई स्मृति है और न कोई कल्पना है ऐसी घड़ी में ही व्यक्ति वर्तमान के द्वार से प्रवेश करता है और कालातीत को उपलब्ध हो जाता है उस कालातीत का नाम ही परमात्मा है मोक्ष साक्षी बनो अन्यथा यह जीवन हीरा जन्म ऐसे ही चला जाएगा झलक तुम्हारी मैंने पाई सुख दुख दोनों की सीमा पर ललक गया मैं सुख की बाहों में जब जब उसने चुमकारा और ललकारा जब जब दुख ने कब मैं अपना पौरुस हारा आलिंगन में प्राण निकलते खड़क तले जीवन मिलता है झलक तुम्हारी मैंने पाई सुख दुख दोनों की सीमा पर सब सुख का बलिदान तुम्हारे पांवों की आहट अब आती सब दुख का अवसान तुम्हारी मूर्ति नैन में डलती जाती है जहां ना सुख है जहां ना दुख है तुम हो एक दूसरा मैं हूं जीप तीसरी जो गाती है ऐसे क्षण को गीत बनाकर झलक तुम्हारी मैंने पाई सुख दुख, दुख दोनों की सीमा पर सुख दुख की सीमा पर साक्षी का जन्म सुख दुख के ठीक मध्य में न मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं न मैं दे हूं न मैं मन हू न मैं यह हूं न मैं वह हूं वही साक्षी का विभाव है और जो साक्षी हो जाता केवल वही पछताता नहीं से सब पछताते हीरा जन्म न बारंबार समझ मन चेत हो आज इतना है।